श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक और साधना निर्विकल्प समाधि यह पहले ही कहा जा चुका है कि ज्ञानी तथा भक्त दोनों साधकों को जगत के संबंध में साधारण लोगों की जो धारणा बनी हुई है उसे त्याग देना पड़ता है उस धारणा के सर्वथा त्याग से ही मानव मन सर्ववृत्ति रहित होकर समाधि का अधिकारी बनता है इस प्रकार की समाधि को ही शास्त्रों में निर्विकल्प समाधि की आख्या दी गई है ज्ञान मार्ग के साधक मैं वास्तव में कौन हूँ इस तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त हो किस प्रकार निर्विकल्प समाधि में उपस्थित होते हैं एवं उस समय उन्हें किस प्रकार का अनुभव होता है यह बात अन्यत्र कही गई है अतः भक्ति पथ के पथिक किस तरह उस समाधि के अनुभव को प्राप्त करते हैं अब पाठकों के लिए उस विषय में कुछ कहना उचित प्रतीत होता है भक्ति मार्ग में इति इति रूप साधना पथ के नाम से हमने निर्देश किया है क्योंकि उस पथ पत्थ के पथिकों को जगत की अनित्यता का प्रत्यक्ष होने पर भी वे जगतकर्ता ईश्वर पर भरोसा रखकर उसके रचित जगत रूप कार्य को सत्य एवं उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं भक्त लोग जगत एवं उसके अंतर्गत समस्त वस्तुओं तथा व्यक्तियों को ईश्वर के साथ संबंधित देखकर उन्हें अपना लेते हैं इस संबंध के अवलोकन के मार्ग में जो कुछ बाधाएं प्रतीत होती है उनका वे दूर से परित्याग कर देते हैं इसके अतिरिक्त ईश्वर से किसी रूप में अनुरक्त तथा ध्यान में तन्मय होना और उसकी प्रीति के निमित्त ही समस्त कार्यों का अनुष्ठान करना भक्तों का तत्काल ही लक्ष्य बन जाता है रूप के ध्यान में तन्मय हो जगत के अस्तित्व को भूलकर किस प्रकार निर्विकल्प अवस्था में पहुंचा जा सकता है अब हम उसकी चर्चा करेंगे यह पहले ही कहा जा चुका है कि ईश्वर के किसी रूप को अपना इष्ट अथवा मुक्ति तथा यथार्थ सत्य की प्राप्ति का प्रधान सहायक मानकर भक्त उसका ही चिंतन एवं ध्यान किया करते हैं सर्वप्रथम ध्यान करते समय उस इष्ट इष्टमूर्ति के सर्वांगीण चित्र को वे अपने मानस चक्षु के सम्मुख ला नहीं पाते कभी उनके हस्त कभी चरण और कभी कभी उनका मुखमंडल मात्र उनके समक्ष अभिव्यक्त होता है और वह भी दर्शन मात्र से ही मानव विलीन हो जाता है उनके सामने अविचल रूप से विद्यमान नहीं रहता अभ्यास की फलस्वरूप ध्यान के गहरा होने पर उस मूर्ति का सर्वांगीण चित्र कभी कभी उनके मानस चक्षु के सम्मुख उपस्थित हो जाता है क्रमशः ध्यान जब और भी अधिक गहरा होने लगता है तब वह चित्र जब तक मन चंचल नहीं हो जाता तब तक के लिए निश्चल रूप से सामने अवस्थित रहता है तदनंतर ध्यान की गहराई के तारतम्यनुसार हृदय में उस मूर्ति का सर्वदा अवस्थान चलना फिरना हंसना बोलना तथा चरम दशा में भक्तों को उनके स्पर्श तक की भी उपलब्धि होती है उस समय वह मूर्ति सब प्रकार से जीवित जैसी दिखाई देती है और तब भक्त चाहे नेत्र मूंदकर कर अथवा आँखें खोल कर, कैसे भी क्यों न ध्यान करते रहे उस मूर्त के विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं का समान रूप से उन्हें प्रत्यक्ष होता रहता है तदनंतर मेरे इष्ट देव ने ही अपने इच्छा इच्छानुसार नाना प्रकार के रूप धारण किए हैं इस प्रकार के विश्वास के फलस्वरूप भक्त साधक अपने इष्ट देव की मूर्ति के सहारे ही विविध प्रकार के दिव्य रूपों का दर्शन करते रहते हैं श्री रामकृष्ण देव कहते थे जिस व्यक्ति को किसी एक रूप के जीवंत भाव का दर्शन प्राप्त हुआ है उसके लिए अन्य समस्त रूपों का दर्शन सहज ही में होने लगता है इससे पूर्व जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जिनको भाग्यवश इस प्रकार के जीवंत मूर्तियों का दर्शन प्राप्त होता है उनको जागृत दशा में दृष्ट पदार्थों की तरह ध्यान करते समय दिखाई देने वाली भाव राज्य की उन मूर्तियों का अस्तित्व समान रूप से सत्य प्रतीत होता रहता है इस प्रकार बाह्य जगत तथा भावराज्य का समान अस्तित्व बोझ ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है क्यों उसके मन में बाह्य जगत के मनकल्पित होने की धारणा उत्पन्न होती जाती है साथ ही गहरे ध्यान के समय भाव राज्य का अनुभव भक्तों के मन में इतना प्रबल हो उठता है कि उस समय उनमें बाह्य जगत की अनुभूति लेश मात्र भी विद्यमान नहीं रहती भक्तों की उस अवस्था को ही शास्त्रों में सविकल्प समाधि का नाम दिया गया है इस प्रकार की समाधि के समय मानसिक शक्ति के प्रभाव से भक्त के मन में बाह्य जगत विलीन हो जाने पर भी भाव राज्य का विलय नहीं होता जगत के दृष्ट पदार्थ तथा व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित कर हम जिस प्रकार प्रतिदिन सुख दुखादि का अनुभव करते हैं अपने इष्ट देव की मूर्ति के साथ संपर्क स्थापन कर भक्त भी उस समय ठीक उसी प्रकार का अनुभव करते रहते हैं तब केवल अपने इष्ट देव की मूर्ति का ही आश्रय लेकर उनके मन में समस्त संकल्प विकल्पों का उदय होता रहता है एक विषय को मुख्य रूप से अवलंबन करने के कारण भक्तों के हृदय में उस समय वृत्ति परंपरा के उदय होने से शास्त्रों ने उनकी उस अवस्था को सविकल्प या विकल्प संयुक्त समाधि की आख्या दी है उपरोक्त भावराज्य के विषय विशेष के चिंतन में निमग्न रहने के कारण स्थूल बाह्य जगत तथा एक ही भावना के प्राबल्य से अन्य विषय समूह भक्तों के मन में विलीन हो जाते हैं जिन भक्त साधकों के लिए इस प्रकार अग्रसर होना संभव हो सका है समाधि की निर्विकल्प भूमि उनसे अधिक दूर नहीं है दीर्घ से सुपरिचित जगत के अस्तित्व बोध को जो इस प्रकार दूर करने में समर्थ हुए हैं उनके मन का अत्यधिक शक्ति संपन्न तथा दृढ़ संकल्प होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है अपने मन को एक साथ निर्विकल्प भूमि पर आरूढ़ करने में समर्थ होने पर ईश्वर संभोग स्वल्प नहीं अपितु अधिक मात्रा में होता रहता है एक बार इस बात की धारणा होने पर साधक का समग्र मन उस और उत्साह के साथ अग्रसर होता है एवं श्री गुरुदेव तथा ईश्वर की कृपा से वे शीघ्र ही भाव राज्य की चरम भूमि पर आरूढ़ होकर अद्वैत ज्ञान में अवस्थित हो चिर शांत के अधिकारी बन जाते हैं अथवा दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि अपने इष्ट देव के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उन्हें उस भूमि का दर्शन कराता है और उसकी प्रेरणा से व्रज गोपिकाओं की भांति वे अपने इष्ट देव के साथ उस समय एकत्व का अनुभव करते हैं ज्ञानी तथा भक्त साधकों के लिए चरम लक्ष्य में पहुँचने का यह क्रम शास्त्र निर्धारित है किंतु अवतार पुरुषों में देव तथा मानव इन दोनों भावों का एक साथ संयोग रहने के कारण साधना साधनावस्था में ही कभी कभी उनके अंदर सिद्धों की तरह विकास देखने को मिलता है तथा वे उनकी भांति शक्ति संपन्न दिखाई देते हैं उनमें देव तथा मानव इन दोनों भूमियों पर स्वभावतः विचरण करने की शक्ति का विद्यमान रहना ही इसका कारण है अथवा आंतरिक देवभाव उनके लिए सहज तथा स्वाभाविक होने के कारण वह उनके मानव भाव के बाह्य आवरण को समय समय पर भेद कर उस प्रकार से स्वतः ही प्रकट होता रहता है इसकी मीमांसा चाहे कुछ भी हो किंतु इस प्रकार की घटनाओं ने अवतार पुरुषों के जीवन को मानव बुद्धि के लिए दुर्भेद्य एवं जटिल बना रखा है इस जटिल रहस्य का कभी संपूर्ण रूप से निरसन होना प्रतीत नहीं होता परंतु श्रद्धा के साथ उनके आलोचन द्वारा मानों का अनंत कल्याण हो सकता है यह बात ध्रुव सत्य है प्राचीन पौराणिक युग में अवतार चरित्र के मानव भाव को ढककर देव भाव का ही विवेचन किया गया है किंतु संशयाचन्न वर्तमान युग में उक्त चरित्र का देवभाव संपूर्णतया उपेक्षित है तथा मानव भाव की ही आलोचना हो रही है ऐसी स्थिति में उक्त चरित्र के आलोचन में प्रवृत्त हो पाठकों के लिए हम इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि उनमें दोनों भाव एक साथ विद्यमान है यह कहना अनावश्यक है कि यदि देव मानव श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त न होता तो अवतार चरित्र को इस रूप में देखना हमारे लिए कभी भी संभव नहीं था